भारतीय दर्शन योग दर्शन परिणाम योग शास्त्र में चित्त के स्वरूप का और उनकी वृत्तियों के निरोध का विचार है चित्त त्रिगुणात्मक है अतएव परिणामी है उसमें रजोगुण है और सदा क्रियाशील होना रजोगुण का स्वभाव है अतएव किसी भी अवस्था में चित्त रहे उसमें क्रिया होती ही रहेगी चित्त की दो मुख्य अवस्थाएँ होती है एक तो कार्यावस्था जिसमें वृत्तियों के द्वारा सदैव कोई न कोई क्रिया होती ही रहती है इसे हम संसार अवस्था भी कह सकते हैं योग शास्त्र में इसे वृथान अवस्था कहा गया है दूसरी वह अवस्था है जिसमें वृत्तियां चित्त में ही निरुद्ध हो गई हैं इस अवस्था में स्थूल दृष्टि से कोई भी क्रिया नहीं देख पड़ती है इसे निरोध अवस्था कहते हैं किंतु चित्त किसी भी अवस्था में हो उसमें क्रिया होती ही रहती है क्रियाओं के द्वारा जो परिवर्तन चित्त में होता रहता है उसे ही परिणाम कहते हैं अर्थात एक स्थिर वस्तु में अर्थात धर्मी में क्रिया के द्वारा एक धर्म का तिरुभाव होकर दूसरे धर्म का आविर्भाव होना ही परिणाम कहा जाता है व्युत्थान अवस्था से निरोध अवस्था को प्राप्त होना भी चित्त का परिणाम है सत्कार्यवाद को मानने वाले योग शास्त्र में वित्तान और निरोध ये दोनों अवस्थाएं धर्मों का केवल आविर्भाव और तिरोभाव है अर्थात व्युत्थान से निरोध को प्राप्त होने में व्युत्थान का तिरोभाव और निरोध का आविर्भाव एवं निरोध से व्युत्थान को प्राप्त होने में निरोध का तिरोभाव तथा तो व्युत्थान का आविर्भाव होता रहता है ये सभी परिणाम हैं किंतु निरोध काल में भी व्युत्थान का तिरोभाव तो चित्त में ही रहता है और साथ साथ निरोध का आविर्भाव भी उसी चित्त में रहता है आविर्भाव और तिरुभाव ये दोनों ही चित्त के ही धर्म हैं ये दोनों धर्म एक ही निरोध काल में चित्त में रहते हैं अभिप्राय यह है कि निरोध काल में विस्थान का तिरुभाव होने से उसमें साधारण रूप से कोई क्रिया तो देख नहीं पड़ती यह निरोध का आविर्भाव होने पर भी उसमें कोई परिवर्तन देख नहीं पड़ता परंतु यह स्पष्ट है कि तिरुभाव रूप तथा आविर्भाव रूप संस्कार तो उस चित्त में साथ ही साथ वर्तमान है हमें यह देख पड़ता है कि साधक क्रमशः अधिक समय तक चित्त वृत्ति का निरोध करता है अर्थात व्युत्थान संस्कार दुर्बल होता जाता है और निरोध संस्कार उत्तेजित हो जाता है इस प्रकार क्रमिक और निरंतर अभ्यास के द्वारा एक दिन साधक के चित्त से व्युत्थान संस्कार सदा के लिए विलीन हो जाएगा और निरोध संस्कार पूर्ण बलवान होकर दृढ़ हो जाएगा और चित्त शांत प्रवाह में मग्न हो जाएगा इन दोनों संस्कारों का परिणाम निरोधावस्था में प्राप्त चित्त में ही होता है अतएव यह निरोध परिणाम कहा जाता है चित्त के अनेक धर्मों में सर्वार्थता अर्थात विक्षिप्तता और एकाग्रता ये भी दो धर्म हैं समाधि काल में सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय होता है अर्थात सर्वार्थता का संस्कार एवं उससे उत्पन्न प्रत्ययों का क्षय तथा एकाग्रता का संस्कार एवं उससे उत्पन्न एक एक प्रत्ययता का उदय होना दोनों ही साथ साथ चित्त में होते हैं इन दोनों अवस्थाओं में चित्त धर्मी के रूप में विद्यमान होकर समाहित रहता है यही समाधि परिणाम है निरोध परिणाम निरोध परिणाम में व्युत्थान और निरोध के संस्कारों के ही क्षय और उदय होते हैं किंतु समाधि परिणाम में संस्कार तथा तो प्रत्यय दोनों को ही क्षय और उदय होते हैं पूर्व काल में विद्यमान विक्षिप्त प्रत्ययों का समाधि में स्थित चित्त में लय होता है और तत्सद अन्य प्रत्ययों का उदय होता है अर्थात समाधि काल में शांत प्रत्यय और उदित प्रत्यय दोनों तुल्य रूप में चित्त में प्रवाहित होते रहते हैं इन दोनों का तुल्य रूप में प्रवाहित होना ही चित्त का एकाग्रता परिणाम कहा जाता है एकाग्रता परिणाम में सदृश प्रवाहिता अत्यंत आवश्यक है यही इस परिणाम की विशेषता है एकाग्रता परिणाम समाधि मात्र में होता है समाधि परिणाम सम्प्रज्ञात समाधि में होता है निरोध परिणाम असंप्रज्ञा समाधि में होता है एकाग्रता परिणाम प्रत्यय रूप चित्त के धर्म का समाधि परिणाम प्रत्यय और संस्कार रूप चित्त के धर्म का तथा निरोध परिणाम केवल संस्कार रूप चित्त के धर्म का होता है इनके अतिरिक्त भूतों में तथा इंद्रियों में भी परिणाम होते हैं जिन्हें धर्म परिणाम लक्षण परिणाम तथा अवस्था परिणाम कहते हैं ये सभी प्रकार के परिणाम परिणामों में भी होते हैं जैसे धर्म धर्म धर्म परिणाम, चित्र रूप में का तिरोभाव और निरोध धर्म का, का प्रादुर्भाव ही धर्म परिणाम है लक्षण परिणाम लक्षण का अर्थ है काल धर्मों का तीनों कालों के रूप में होना लक्षण परिणाम है ऊपर कहा गया है कि समाधि परिणाम में व्यत्थान का रो तथा निरोध का आविर्भाव होता है निरोध में तीनों कालों का बोझ होता है प्रत्येक वस्तु के अनागत वर्तमान तथा अतीत ये तीन स्वरूप है निरोध अनागत रूप को छोड़कर वर्तमान रूप को धारण करता है जिस समय उसकी अभिव्यक्ति होती है फिर वही अतीत रूप को भी प्राप्त होता है इन तीनों कालों में सहमाहित चित्त धर्मी के रूप में विद्यमान रहता है किसी भी एक काल में अन्य दोनों कालों से रहित वह नहीं रहता अर्थात वर्तमान काल में भी अनागत तथा अतीत काल से पृथक वह नहीं होता इसी प्रकार व्युत्थान में भी वर्तमान अतीत तथा अनागत सभी रहते हैं अनागत वर्तमान तथा अतीत इन कालों से कभी भी कोई भी वस्तु पृथक नहीं होती इस प्रकार लक्षण परिणाम सभी भूतों तथा इंद्रियों में होता है